भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन हीन संप्रदाय वैभाषिक मत स्थवीरवादियों वैभाषिकों का केंद्र काश्मीर था इस मत का प्रतिपादन करने के लिए बहुत थोड़े ग्रंथ मिलते हैं इस मत के सिद्धांतों को ग्रंथबद्ध करने का प्रथम प्रयत्न महानिर्वाण के 300 वर्ष पश्चात कात्यायनी पुत्र ने किया उन्होंने ज्ञान प्रस्थान शास्त्र नाम का एक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा यह संग्रह रूप ग्रंथ है इसके छह भाग हैं, जिनमें तत्वों का बहुत विस्तृत विचार है इनके बहुत पश्चात इस पर विभाषा शास्त्र नाम की एक व्याख्या लिखी गई इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई और इस मत के लोगों ने इसी ग्रंथ के आधार पर अपने विचारों का प्रचार किया इसी से यह मत वैभाषिक कहा जाने लगा इस मत के सिद्धांत के निरूपण में सबसे उत्तम पुस्तक वसुबंधु दो सौ तिरासी तीन सौ तिरसठ है। लिखित अभिशर्म को सर्वांग पश्चात काल सौत्रिक मत के आचार्य हो गए इनके बड़े भाई असंग योगाचार मत के आचार्य थे इनके अतिरिक्त वसुबंधु के समकालीन संघभद्र का न्यायानुसार तथा समय प्रदीपिका एवं धर्म कीर्ति का न्याय बिंदु आदि वैभाषिक संप्रदाय के कुप्राप्य मुख्य ग्रंथ सुप्राप्य मुख्य ग्रंथ है तत्व विचार जगत का विषयमिगत विभाग इस मत में तत्वों का विचार दो दृष्टियों से किया जाता है विषयगत तथा विषयीगत विषयीगत दृष्टि से समस्त जगत तीन भागों में विभक्त किया जाता है स्कंध आयतन तथा धातु स्कंध पांच है रूप वेदना संज्ञा संस्कार तथा विज्ञान रूप स्कंध का जगत के समस्त भूत एवं भौतिक पदार्थों के अर्थ में बौद्ध दर्शन में प्रयोग किया गया है वास्तविक रूप में रूप का प्रयोग स्थूल जड़ भूतों के लिए होता है जिससे जीव का स्थूल शरीर बनता है वेदना आदि चार स्कंधों का मन तथा मानसिक वृत्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है यही पाँच स्कंध एक प्रकार से जीव के अवयव हैं आयतन वस्तुओं का ज्ञान स्वतंत्र रूप से नहीं होता उसके लिए किसी आधार की अपेक्षा होती है इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है अतः इंद्रियों तथा उसके विषय ज्ञान के आधार हैं अर्थात उत्पत्ति के स्थान हैं इन्हें आधारों को आयतन कहते हैं मन को लेकर छह इंद्रियाँ हैं और छह उनके विषय हैं इस प्रकार बारह आयतन के भेद होते हैं इन बारह आयतनों को आधार के रूप में लेकर ज्ञान उत्पन्न होता है इनके द्वारा जिस वस्तु की सत्ता का ज्ञान न हो उसके अस्तित्व को ये लोग स्वीकार ही नहीं करते अतएव बौद्ध मत में आत्मा की सत्ता ही नहीं मानी जाती है क्योंकि न तो इसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सकता है और न यह किसी भी इंद्रिय का विषय है यहाँ एक बात कह देना आवश्यक है बौद्ध दर्शन में धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है और इसका अर्थ एक संघात मात्र है यह सभी धर्म सत्तात्मक है तथा हेतु से उत्पन्न है प्रत्येक धर्म अपनी पृथक सत्ता रखता है सभी स्वतंत्र हैं यह सभी छठिक है प्रत्येक क्षण में बदलते रहते हैं परिणाम के कारण ये धर्म स्वयं विनाश को प्राप्त हो जाते हैं कहा जाता है कि सर्वास्तिवाद में धर्मों की संख्या पचहत्तर है मन आयतन को छोड़कर प्रथम ग्यारह आयतनों में प्रत्येक में एक एक धर्म है और मन आयतन में चौसठ धर्म है इसलिए मन आयतन को धर्मायतन कहते हैं धातु शब्द हमारे शास्त्रों में भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है बौद्ध दर्शन धातु शब्द का अर्थ स्वलक्षण अर्थात स्वतंत्र सत्ता रखने वाला किया जाता है वसुबंधु के धातुओं को ज्ञान के अवयव अर्थात वे सूक्ष्म तत्व जिनके समूह से ज्ञान की संतति की उत्पत्ति होती है कहा है इनकी संख्या अठारह है छह इंद्रियां, छह इंद्रियों के विषय तथा छह इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न विज्ञान